विषयालम्पट ही पामर क्रियामाण या निंदया क्रियापराणाम शिष्टा हानि नास्ती उचते चेत विषयालम्पट जो पामर है विषयालम्पट कोई और कोई अत्यंत मूढ़ जन है उनके द्वारा जो निंदा की जाती है क्रियापराणाम शिष्टान हानि नास्ती जो कर्म पर थे वैदिक मार्ग में चलते उनकी कोई हानि नहीं पामर निंदा करे विषय निंदा करे यदि कहते हो तभी देहाभिमान क्रिया पर ही क्रिया मान या निंदया तत्व भी दो भी होने पर ही कर्म करते हैं, क्रिया पर जो है शिष्टता है वो निंदा करते हैं ज्ञानी की क्योंकि ज्ञानी कुछ कर्म नहीं करता है, तो उनके द्वारा की गए निंदा के द्वारा ज्ञानी की भी कोई हानि नहीं तत्व न हानि दिता वर्णाश्रम परान्मूा निंदनुच्य देहात्मत बुद्ध निंदन यदि मन मुधा बन्ना, मुधा बन्ना परान निंदंतु। कोई हानि नहीं जो है मुढ़ानी नो मुश्रम धर्म कर्ण वाल निंदा करे इति कैदी उच तो बुद्धम आश्रम मानिन देहात्म निंदतु ज्ञानी की भी निंदा करे देहात्म बुद्धि वाला आश्रम बर्णाश्रम अभिमानी वाले निंदा कर ज्ञानी की क्या हानि है तो। ंगिकप्य प्रकृत अनुसर प्रसंग से आये उसको कहकर के अभी जे प्रकृत का अनुसरण करते तदिथम तत्विज्ञानी साधनादना ज्ञान नक्य सम्य राजलौक तदिखम तत्व विज्ञान सती साधना अनुपमर्दनाथ ज्ञानी साधन का उपमर्दन ही करता है नहीं कल से ज्ञानी न लौकिकम सम्य, राज्यादि सम्यक आचरित ज्ञानी लौकिक कर्म राज्यादि आदि कर सकता है क्योंकि ज्ञान होने के बाद निख्या तो, निख्या हो गया, तो साधना का उपमर्दन साधन का मन बुद्धि आदि का उपमर्दन विलाप नहीं करता है विला्य कर सकता है जदि, जदि चाहे तभी संत तस, तस्मात्नाध तत्काल से क्या तस्मात्नाद इतम का उच्च न प्रण अभी जैसे बताया पहले तत्व भी तत्व ज्ञान हो जाने के बाद साधना अनुपमर्दनाथ साधन से अनुपमर्दनाथ साधना नाम अनुपमर्दनाथ साधन का उपमर्द विलाप नहीं करता है कौन साधन क्या है लौकिक व्यवहार साधना नाम लौकिक व्यवहार के, के जो साधने है मन आदि नाम मन आदि इंद्रिया का विलाप नहीं करता है अभिलापना लौकिक कर्म राज्यादि राज्य परिपालनादि कर्म वा लौकिक कर्म हो राज्य हो सब क्या न सम्यक आचरित सक्यम यदि चाहे तो सम्यक आचरण कर सकता है साक्षात्कार हो जाने के बाद ध्यान जिस प्रकार हमेशा ही ध्यान करता रहे मन आदि का विलाप करते रहे ज्ञानी के लिए सा नहीं साक्षात्कार हो गया तो निथा तो निश्चय हो गया तो मन आदि का विलाप नहीं करने से यदि चाहे लौकिक कर्म सम्य कर सकता है तो। शंका करते ज्ञान नहीं फिर ये सब लौकिक कर्म राज्य आदि कैसे करेगा उसकी तो इच्छा ही नहीं होगी सब इच्छा मिथ्या होने के बाद नत्विद प्रपंच मिथ्या तो ज्ञान है को तत्विद प्रपंच तो निश्चय होता है, है।, है। जब सब प्रपंच मिथ्या है तो तत्व इच्छा हो दिया तो, फिर प्रपंच में कुछ इच्छा ही नहीं होगी चेत तरी सकर्मा वर्तता में ईशा नहीं तो कर्म नहीं कर अपना अनुसार हे मिथ्या च बुद्धिया तेच्छा ना चेत मास्तु तत्व ध्यान बाथ व्यवहर वसत्वयम् बस वय मिथ्यात्व बुद्धिया तत्व इच्छा मिथ्या ना चेत प्रपंच में मिथ्यात् तो बुद्धि हो जाने से प्रपंच में किसमें इच्छा ही नहीं होगी जानी तो सिद्धांति का नास्तु तत् नहीं हो इच्छा नहीं हो कुछ नहीं करे कोई जरूरी नहीं करना चाहिए करना चाहे तो कर सकता इच्छाने तो नहीं करे ध्याय व्यवहारण यथारब्धम बसो तोयम अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार रहे इसके प्रारब्ध में है यदि राज्य करने के लिए जनक जैसे राज्य कर सकता है अथवा अच्छा कोई ध्यान करता हुआ समाज में रहता हुआ ध्यान व्यवहार व्यवहार करता हुआ आरब्ध के अनुसार रहे कोई आवश्यकता नहीं कि राज्य पालन करे अथवा आवश्यक नहीं वो ध्यान करे उसके लिए कोई नियम नहीं अपने प्रारंधिक अनुसार जो चाहे इधानी तो। उपासको वैषम्य उपासक सा उपासकता ज्ञानी की अपेक्षा विषमता है वो दिखाते हैं उपा उपासकस्तु उपासकस्तु ध्यायन्नेव ध्यायन्नेव सतत ध्यान वसे ध्यान नृत्य ब्रह्म उपासकस्तु दिवत ज्ञानी कृतम तस्य विष्णुतादि उपासकस्तु सतत्व ध्यान निरंतर ध्यान करता ही रह उपाससकस्तु तो ज्ञानी बलक्षण ज्ञान की के लिए क्यों यत कस ब्रह्म ना कृत उपासक ध्यान करने वाला ध्यान से ही ब्रह्म तो किया गया ना, ना। साक्षात्कार नहीं ध्यान से ही ब्रह्म तो अहम अम्मा अहंग्रह उपासना करता है तो हमेशा ही ध्यान करता तो से करते रहे उसमें दिष्टांत विष्णुता अधिपत प्रतिमा सारा ग्रह आदि विष्णु बुद्धि करके ध्यान करते हैं साक्षात्कार नहीं होने पर साक्ष प्रमाण से ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करता है ध्यान करता ध्यान का कर फल किन्तु साक्षात्कार नहीं होने का ना ध्यान निरंतर कर करना पड़ेगा जैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है ज्ञानी का तो इस प्रकार ध्याता को साक्षात्कार नहीं होने से निरंतर ध्यान करते रहे वो तो वास्तव नहीं है ध्यान से संपादन तो तो तो होने से वस्तु नहीं है तत्व रूपपति नए त्रह्म परमात्म तो सर्वात्मक है जो ध्यान से जो चिंतन करता है वो तो ध्यान इसे हमेशा ही करते रहे ये तो तो ब्रह्मत्व ध्यान नहीं ध्यान से ब्रह्म तो प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुआ प्रमित प्रमाण न प्रमित साक्षात्कार होता है तो महावाक्य प्रमाण से ज्ञान प्रमाण साक्षात्कार अनुभव होता है ध्यान तो कोई प्रमाण नहीं साक्षात्कार नहीं हुआ अब तो ध्याय न सदा ध्यान कर सक हमेशा ही ध्यान करना चाहिए उसमें तो दृष्टांत दिया विष्णु तो आधिपत ऐसा सस्मिन ध्यान न सम्पादित से आधे कोई अपने अहम विष्णु से चिंतन करता है संपादन आरोप करके अहम अस्म विष्णु चिंतन करता है व्यापक विष्णु में विष्णु पारमासिक्वना चिंतन करता है केवल इसी प्रकार ब्रह्मत्व अहमअ्मी ब्रह्म इसे चिंतन करता है ध्यान करता है तो ध्यान से ब्रह्मत्व से निरंतर करता रहे उपासक कर से वैषम्यता ध्यान सम्पादित तार्थक ध्यान से ब्रह्म तो संपादितो हुआ संपादन किया गया फिर भी परमाथिक पारमार्थिक ब्रह्म तो क्यों नहीं हुआ ध्याता का ऐसा शंका हण से कहते ध्यान संपादितस्य से वाघनत्वाधिर ध्याना पाय अपगम दर्शन नहीं बम ध्यान से संपादित धैनुत्व वाघ में बुद्धि करके वाघ में वाणी में धेनु गाय ऐसे बुद्धि कर ध्यान करने के लिए कहा गया तो ध्यान रहेगा जब तो ध्यान करता है तो वाघ में बुद्धि है गुत्व तो बुद्धि धनुत्व बुद्धि है ध्यान समाप्त होने पर धनुत्व में नहीं ध्यान अपाप्त हो जाएगा इसलिए पार्थिक नहीं है पार्थी तो ध्यान नहीं पर भी रहना चाहिए नहीं रहता है अभगम हो जाता है ध्यानोपादानकं ध्यानोपादानकं वास्तवी नेवो। वास्तवी नैब इत्या ध्यानोपादानक यद वास्तविक्रह्म का ना ज्ञानाभावे ब्रह्मता यद्यानोपनक ध्याना विलियते ध्यान उपाधान ये तो ध्यान, ध्यान के कारण जो ब्रह्म तो विस्मुदी है ध्याना तलियते नष्ट हो, हो जाता है हो जाता है वास्तविक ब्रह्मता ज्ञानाभावे नहीं वबिलिय वास्तविक ज्ञान अभावे नहीं वबिलिय वास्तव ब्रह्मता का विलय नहीं होगा ज्ञान नहीं होने पर भी ज्ञान न प्रकाशित से ब्रह्मत्व सतत तक विलक्षण ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है परमाणु से उत्पन्न वा ज्ञान विलक्षण है उसका ज्ञानाभावे अभाव नहीं होगा यथो ब्रह्मव है अतो ज्ञापक ज्ञाना भाव से नहीं वबिलिय ज्ञान होता है ज्ञापक प्रकाशक वो नहीं रहे तो ब्रह्मत्व का अभिलय नहीं होगा क्योंकि वास्तव है और ध्यान से जो विष्णुत्व आदि है वो ध्यान से वास्तव नहीं प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुआ इसे ध्यान भी न हो जाता है ये दोनों का भेद हुआ हुआ नि में ब्रह्म तो तो? है तो ज्ञान से उत्पन्न होगा ब्रह्मत्व वास्तव है तो उत्पन्न तो कैसे होगा वास्तव ज्ञान नये जन्यती वास्तवन तो तो से ज्ञान से ब्रह्म तो उत्पन्न नहीं होता है तो तथो भी ज्ञापक ज्ञान न नि ज्ञाप न ही सत्य विलीयते ज्ञान तत अभिज्ञापक ज्ञान प्रकाशक शतक से यत कध्याय अद नित्यम न जनयती अद्रह्म होने के कारण ज्ञानम जनयति ब्रह्म को sí ज्ञान न जनयती अभिज्ञापक अद्रह्म इसलिए ज्ञान न जनयति तत्व तो अभिज्ञापक यत तो नित्यम तनयति अभी तो ज्ञान होता है प्रकाशक क्योंकि ज्ञान ब्रह्मत्व नित्य है अदकात है ब्रह्मत्व ज्ञाप का अभाव मात्र नहीं सत्यम मिली आती ज्ञापक होता है ज्ञान ज्ञापक नहीं रहेगा प्रकाश दीप नहीं रहेगा घट सामने है दीपक नहीं रहेगा तो घट रहेगा सर्प सामने है बिच्छू है दीप लाइट चली गई तो सर्प रहेगा तो ज्ञाप का अभाव मात्र वस्तु का विलय नहीं होता है ब्रह्म सत्य होने कारण ज्ञापक ज्ञान नहीं होने पर उसका विलय नहीं होगा वो रहेगा अदो तो अदो ब्रह्मत्व नित्यम ततो ब्रह्म निश्चाजापक ज्ञान उसका प्रकाशक है अभिज्ञापक का तो अवबोधकम है न प्रकाशक और जनक में भेद है घटका प्रकाशक प्रदीप से घटका प्रकाश हुआ और तो प्रदीप घटका जनक है तो प्रकाशक है ज्ञान इस प्रकार ब्रह्मत्व का प्रकाशक जनक नहीं सत्र उपपत्ति व्यतिरिक मुखे न देते वितरित विपरीत के द्वारा अभाव के द्वारा ज्ञाप का अभाव मात्र न सत्य वस्तुते नहीं विलियते अयम अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान जन्य सार तभी ज्ञान ना से स्वयं विलिये तो यदि ज्ञान जन्य होता ज्ञान नहीं होने पर ब्रह्मत्व का लय हो जाता न जब जा विलियते तो न जन्यते ज्ञान ब्रह्म विलय नहीं होता न जन्यते नित्य ही है प्रकाशक ही है ज्ञान में ब्रह्मत्व वास्तव है पारमार्थी के और ध्यान करने वाले में वास्तव वा? है अभी क्या ब्रह्म ध्यान से क्या क्या वास्तव नहीं अभी शंका करने वाले क्या था ब्रह्म तो सब कुछ ब्रह्म सर्वम कलित ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म तो वास्तव में ब्रह्म तो वास्तव अध्यान में ब्रह्म तो कहाँ से कल्पित है क्या ज्ञानी नु ज्ञाव उपाससक्रवास्तव अतीव जैसे ज्ञानी ब्रह्म उपासक वास्तव ब्रह्म तो संपति अस्त वास्तविक पामराण तिस् वास्तवी ब्रह्मता ब्रह्मता ब्रह्मता नकिं नकिं नकिं वास्तवी वास्तवी वास्तवी वास्तवी न कि उपासक वास्तविक्रह्मता अस्त यहां तक पूर्वपक्ष की शंका है उपासक वास्तवी तथा उपासक ब्रह्मता वास्तविक अस्तव जैसे ज्ञा का ब्रह्म ऐसे उपासक में भी ब्रह्म सिद्धांति कहता है उपासक के लिए कम कह तो? जो पामर है मूढ़ जन तिर तीरहनी पशुपक्षी उनमें क्या ब्रह्म नहीं है पामराण वास्तविक ब्रह्मता न क्या ब्रह्मता क्या नहीं है तो तिरस में क्या भेदता सब में है तुम ज्ञान में क्या विशेषे अत्यल्पमिद इसके अभिप्राण है आप कहो तो ध्याता का भी ब्रह्म तो वास्तव है तो केवल ध्याता के लिए क्यों पशु पक्षी में भी पत्थर में भी ब्रह्म तो वास्तव है सर्वस्थ वास्तव है पृथक जन्म पाई अत्यंत प्राकृत बुझी बाला पशु पक्ष आदि समय ब्रह्म तो वास्तव्य है तो वास्तव है तो कहते हैं वास्तव होने पर वो ब्रह्मत्व को जानते हैं नहीं नहीं, है। नहीं।, नहीं। जानने से पुरुषार्थ मोक्ष का साधन नहीं होता है पामरादि नाम विद्यमान ब्रह्मत्व तो द्रह्मत है ही ज्ञात है उनको अज्ञातत्वा तो न पुरुषार्थोपयोगी ज्ञात तो नहीं होने से पुरुषार्थ मोक्ष का उपयोग नहीं है इसे आशंख्य कहते यदि पामरों को त्रियोनीय में स्थित उनको भी अज्ञात तो होने के कारण ब्रह्मत्व तो, पुरुषार्थोपयोगी तो नहीं है तो का भी इस प्रकार उपासक अज्ञात है ना और पुरुषार्थोपयोगी तो हम समान पुरुषार्थोपयोगित्व नहीं है ज्ञान नहीं हो तो अपने ब्रह्मत्व तो रहेगा रहेगा तो रहता है किंतु पुरुषार्थ तो का साधना नहीं है अज्ञात होने के कारण अज्ञात होने से तो ब्रह्म तो पहले अनाधिकार से होने पर भी कुछ नहीं होगा ज्ञान से ही ज्ञान होने पर भी मोक्ष होगा ज्ञान के बिना ब्रह्म तो रहेगा रहने पर मोक्ष हो जाता है मोक्ष हो तो बंधन नहीं रहता कहा वास्तव नहीं सर्वत तो ब्रह्म ही वास्तव है और ब्रह्म को छोड़ कर कोई वास्तव है वो जो निश्चय ब्रह्म है वो मोक्ष का साधन है या नहीं मुख्य साधन नहीं वो अज्ञान का निवर्तक है नहीं नहीं, नहीं। ब्रह्म का जो ज्ञान होगा वृत्ति में ब्रह्मा का वृत्ति होकर जो ज्ञान वृत्ति आरोप चैतन्य वह अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म के ज्ञान नहीं हो तो वास्तव है ब्रह्म था पुरुषार्थ का उपयोग है नहीं में जो है उनमें ब्रह्म तो है वास्तव उनको ज्ञात है नहीं है, <laughs> उनको ज्ञात है और अज्ञात होने के कारण मुख्य साधन है ब्रह्म तो पुरुषा तो उपयोगी है इसी प्रकार ध्यान को भी अज्ञात होने के कारण पुरुषात्व तो उपयोगी नहीं है अज्ञादुमस्व उपवासाद्यथा उपवास वरं ध्यानं उपवासाद्यथा तथान्यत अज्ञाद अपमरसम त्रम उभयत्र में अथम आदि में भी तो ब्रह्मत्व तो है किन्तु पुरुषार्थ उपयोगी कस्मार्थ अज्ञान अज्ञान अपमरसम अज्ञान होने से जोने में ब्रह्मत्व विद्यमान होने पर भी पुरुषार्थ साध उपयोगी नहीं है दोनों में समान में पामरादी में बराबर है तो फिर, फिर उपासना का इतने बड़े प्रकरण कर उपासना करने के लिए कहते कहते हो कभी ध्यान प्रसंग भोजन नहीं मिला भूखा उपवास रहा कितने दिन उपवास राजा हैं जितने दिन सप्ताह के बाद जब भिक्षा मांगना पड़े अब भूखा रहना पड़ेगी तो क्या करोगे मांग कर खाओगे या भूखा रहोगे उपवास आज यथा भिक्षा बरम उपवास की अपेक्षा भिक्षा होता है बर्फ ईसा तो उत्कृष्ट है या नहीं वो साधो के लिए तो भिक्षा भूषण है गृहस्थ तो भी कोई हो उपवास रहना पड़ता है तो उपवास रहेगा या मांग कर खाएगा? खाएगा उपवास कितने दिन होता है फिर भोजन नहीं मिले तो मांगना पड़ेगा भोजन जब मिल जाता है तो बड़े जोर से कहते हैं हम नहीं हमने खादे में रह जाएंगे और चार दिन पांच दिन दिन के भूखा रहो उसके बाद मागना पड़े भोजन देखो मागने की इच्छा होती या भूखा रहने की इच्छा होती है देखो परीक्षा करो उपवासा यथा भिक्षा बरम उपवास की अपेक्षा भिक्षा बरा ये सदुष्ट हो जिस प्रकार उपवास रहने की अपेक्षा भिक्षा कर खाना ठीक है इस प्रकार अन्यतः ध्यानम बरम अन्य साधन की अपेक्षा ये अहमअी ब्रम अहंग्रह उपासना उत्कृष्ट है कहा गया जब कुछ नहीं करता है ज्ञान मननिध्या नहीं कर पाता है तो ध्यान करे श्रेष्ठ साधन क्या है सवर्ण मनिध्या जो उसमें असमर्थ है उसके लिए ध्यान पहले आरंभ हुआ अत्यंत बुद्धिमान सामग्र्या, दिया सामग्रवाप्य सम्भवात जो विचारम न लभते ब्रह्मोपासी अत्यंत तो बुद्धिमान हो सामग्री प्राप्त तो नहीं हो गुरु शास्त्र आचार्य उपदिष्टा प्राप्त तो नहीं हो तो विचार नहीं कर पाता है ब्रह्म तो उपासना ध्यान करे ध्यान इसलिए कहा गया है अन्यत्र नहीं कर पाता है तो उसके अभिषेक अच्छा ध्यान अच्छा है अन्यत्र अन्यत्रणादि नहीं कर पाता है अन्य जो साधने अन्य साधने के अभिषेक ध्यान ध्यान कैसा है अहमद सिंह ब्रह्म अहंग्र उपासना श्रेष्ठ है और बाकी जो देश बंध चित्त से धारणा तत्व प्रत्येक किस रूप में ध्यान उसकी अपेक्षा उ निकुष्ट है सबसे श्रेष्ठ है न उपासना किमर्थम अभी देते यदि पुरुषार्थ साधन नहीं है ब्रह्म तो होने पर भी ध्यान उपासना किसने करते वो इस आशंक इतना अनुष्ठान श्रेष्ठ तो अभिप्राय कम अन्य जितने अनुष्ठान है जप कीर्तन तीर्थयात्रा सबसे अहमअ्रह्म इसे ध्यान श्रेष्ठ है कौन ध्यान में ब्रह्म हूं ये ध्यान इसको कहते अहंग्रह उपासना ये श्रेष्ठ है वो जो नहीं कर पाएगा तो भेद बुद्धिया उपासना करे भेद बुद्धिया परमात्मा सर्व व्यापक की चिंता नहीं कर पाता है तो प्रतिगो उपासना करे प्रति उपासना नहीं कर पाता है जप आदि करे नहीं कर पाता है तो प्राणायाम करे तीर्थयात्रा से करे सेवा करे विभिन्न प्रकार उपाय सब साधना है किन्तु सबसे उत्कृष्ट साधना है अंतर साधना क्या है ज्ञान के लिए मन में उसके बाद अहम ग्रह उपासना अहम में ब्रह्म ये उपासना यही उपासना करना भी कठिन है जो नहीं कर पाते है तो आगे उपासना वेद उपासना फिर उपासना इस प्रकार है तो जो उपासना साधन है कीर्तन भजन नाचना वो जितने जितनेटन ये भी सब साधन है उनके अपेक्षा मैं ब्रह्म ऐसे चिंतन ध्यान शिष्ट इसे से कहा दृष्टान्त पूर्वक महा दृष्टान्त देकर कहा यशोकवास की अपेक्षा दीक्षा शिष्ट है इस प्रकार अन्य साधन आदि से ध्यान श्रेष्ठ है ओ। जैसे उपवासा से भिक्षा श्रेष्ठ हुआ सब उत्कृष्ट ऐसे ध्यान में ब्रह्म ध्यान अन्य से श्रेष्ठ अन्य किस से श्रेष्ठ है अन्य जितनी साधना बाकी सवण मनने से नहीं अन्य जो तीर्थयात्र आदि है उपासना अन्य जो प्रतीक तो उपासना आदि है उनकी अपेक्षा मैं ब्रह्म हूँ इस उपासन में श्रेष्ठ है केवल ध्यान करे अहम ब्रह्म चिंता नहीं करे वो सच्चा नहीं है अन्य उपासना की अपेक्षा इतरा अनुष्ठान श्रेष्ठ में दर्शय इतर अन्य अनुष्ठान के अक्ष अहंग में ब्रह्म उपासन में श्रेष्ठता है उसको दिखाते है पामराणाम व्यवहे वर कर्माषि सकुणोपास्गुणोपासना तत पामर है मूढ़ जन उनका जो व्यवहार है लविक व्यवहार तो करते खाना पीना भोग करना सब तो सब है कुछ कर्म नहीं करते है मनुष्य जन्म प्राप्त करके धर्म जो नहीं कर पाया तो पशु के समान है धर्म नहीं ना पशु समान पशु भीड़ हो जाएगा समान आगे सकारे पशु भीड़ समान है किसी का तो पशु भी समान है आगे सरे तो होगा पशु पशु भी समान है ये समान हुआ तामर तो के व्यवहार के व्यारेक्ष उत्कृष्ट क्या है कर्म आदि अनुष्ठी शास्त्रीय कर्म करना उससे उत्कृष्ट है या नहीं।, नहीं भले सकाम होकर करे ये व्यवहार के अपेक्षा अच्छा है कामना से भी करे कामना से करने के अपेक्षा निष्काम होकर करना और अच्छा है और निष्काम कर्म करने पर ही वस्तुतः ये क्रम है ऐसे कभी कर्म किया होगा कितने अनाधिकार से कितने जन्म चले गयी तो काम कर्म बहुत करे फिर थोड़ा वैदिक मार्ग में चलने की इच्छा होगी शास्त्रीय मार्ग में चलने की इच्छा तो होती कुछ पुण्य होने पर पाप बाहुल्य होने पर शास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके विपरीत मार्ग में चलते हैं अपने को मान मानते हैं ऐसे बहुत है बड़े बुद्धिमान मानकर हम इसको नहीं मानते सीधा इसमें क्या प्रमाण है सीधा कहा करे अपने कर्म नहीं करेंगे तो फिर निषि कर्म करेंगे तो आगे नरक पशु पक्षी अन्नों को प्राप्त करेगा या नहीं मानते है तो हो को जाएंगे कोई हिंसा करता है कहता हम नहीं मानते हिंसा से प्राप्त करके जाना पड़ा उसको नहीं। माने अच्छा नहीं माने जितने हिंसा करता है वो भी ऐसे पशु बनेगा उसको भी सब काटेंगे तभी मुक्ति होगी जो पशु मानसा खाते है ना जितने खाते है इतने बार वो पशु बनेंगे भेड़े बकरी बनेंगे उनको कटा जाएगा ऐसे ही नरक जाएंगे बहुत कष्ट होना पड़ता है नहीं मारने पर कोई छोड़ेगा ये नहीं चलेगा जमा दू जो सामने आएगी नहीं माने कहे तो दो पहाड़ दो और नहीं माने तो पहाड़ी के ऊपर तो लेकर फेंक तो देंगे अग्नि में बड़ा कड़ाई है तैलव भांड है तैलव जैसे पकुड़ा चाहते है ना उसको लेकर उसमें डाल दे सजरे है मरेगा नहीं ये शरीर तो उसमें डाले तो मर जाता है मरेगा तो कष्ट भोगने के लिए कहा मिलेगा और मरेगा नहीं पीटो काटो सिर को तोड़ दो फट जाए कहीं तो मरेगा नहीं तो मरेगा नहीं तो कष्ट होगा कष्ट भोगने के लिए इसे करना पड़ता है नहीं मैंने तो कोई छोड़ता नहीं निशे विधि को अतिक्रम करने अतिर मार्ग में चलना अच्छा है और उसमें भी सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म थोड़ा अंत शुद्ध होगा तो फिर निष्काम कर्म करेगा फिर थोड़ा अंत कोण अवशुद्ध होगा तो उपासन करेगा कर्म के साथ कुछ कर्म अंग संबद्ध उपासना है उसके बाद धीरे धीरे उपासना करेगा सगुणोपासना करेगा कर्म अनुष्ठान के अपेक्षा निष्काम कर्म के अपेक्षा भी सगुणोपासना श्रेष्ठ है और सगुणोपासना के अपेक्षा भी निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुणोपासना श्रेष्ठ है पहले सब लोग कर पाएंगे नहीं कर पाते जो लोग कर पाते है तो ठीक है जो नहीं कर पाते सगुण उपासना करते बहुत लोग सगुन उपासना करते हैं वो भी करना कठिन होता है शगुण उपासना मूर्ति फोटो रखते चिंतन ध्यान करते मन घुमता ब्रह्मांड मंदिर जाकर बैठ कर ध्यान करते है मन भागता है सारा ब्रह्मांड ये होता है नहीं सगुणोपासना में भी कितने कष्ट सा, है और जिसके जिसकी है सामर्थ्य वो करते हैं क्रमशे करते है शगुनापासना अपेक्षा निर्गुणोपासना श्रेष्ठ उसमें अहम सिंह ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है उपासना में सबसे श्रेष्ठ है अहम ग्रहासना अहम ब्रह्म हूँ ये चिंतन वो ज्ञान से निकुष्ट ही श्रवण मनोन निधि शासन की अपीछा ये सब मालूम है ये शास्त्रकारों को बहुत लोग को क्या करते से लेकर के कहते हैं नहीं हमारे गुरुजी तक तो एकदम श्रेष्ठ मार्ग बता गया श्रेष्ठ क्या है इनको मालूम नहीं वेदांत विचार श्रेष्ठ या नहीं अरे। अरे। उसके अपीछ अहमद सिंह ब्रह्म अहंग्रोपासन श्रेष्ठ इनका मालूम है निर्गुणोपासन को सगुणोपासन श्रेष्ठ बताया ना नहीं कुछ लोग सगुणोपासन का खंडन करते है सगुणों का आसन किया है कोई तो नहीं कर पाता है तो सगुणों को सगुण भी व्यापक ब्रह्म है ऐसा चिंता नहीं कर पाएगा तो प्रति को पासना करे सब कुछ है जिस क्रम से जो अधिकारी के साथ करेगा अब कुछ एक अंश लेकर एक कहते नहीं यही करना सबको तो और सौ छोड़ देना आगे पीछे छोड़ दे आगे छोड़ दे केवल यही करना है ऐसा नहीं क्रम से है अधिकारी कोई प्रतिकोपासना करे कोई बाहर कोई हृदय में चिंतन करे कोई सगुण व्यापक चिंतन करे श्रावगुण की पीछे निर्गुण चिंतन करो तो अच्छा है निर्गुण मैं भी मैं ही हूँ ऐसे चिंतन हो फिर उसके बाद जि, जिसका अधिकार है वैराग्य तो श्रवण मनोनिदर्शन भी करेगा ये सब अधिकार क्रम है तो।